दुनिया की नज़रों में चढ़ती खेत की वनस्पति द्रोण पुष्पी लेखक पंकज अवधिया पानी से भरे धान के खेतों में बरसात के दिनों में जब किसान काम करने जाते हैं तो हानिकारक कीटों के अलावा सांप बिच्छुओं का डर भी उन्हें रहता है शहरों में रहने वाले तो चाहकर भी नंगे पैर खेतों में उतर ना पाए जबकि किसान दिन भर खेतों में बिना डर के काम करते रहते हैं देश के विभिन्न भागों में खेतों और मेड़ों पर उग रही औषधीय वनस्पतियों का प्रयोग भारतीय किसान पीढ़ियों से करते आए हैं ये वनस्पतियाँ जाने अनजाने उन्हें रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाती हैं द्रोण पुष्पी की ही बात करें मेड़ों और बेकार जमीन में अपने आप उगने वाली यह वनस्पति पीढ़ियों से ग्रामीणों में पीढ़ियों से ग्रामीण अंचलों में भोजन का अहम भाग रही है इसे आम बोलचाल की भाषा में गुम्मा या गुमी कहा जाता है धान धान की खेती करने वाले किसान इसे गुमी भाजी के रूप में जल्दी पहचानते हैं इसकी पत्तियों से तैयार साग बड़े चाव से खाई जाती है साग को आ, इसकी पत्तियों से तैयार साग बड़े चाव से खाई जाती थी साग को नाना प्रकार की विधियों से स्वादिष्ट बनाया जाता था ताकि आम लोग इसे खाने का मौका ना चुकें जो इसे खाने से जो इसे खाने से बचते उन्हें सामाजिक नियमों का हवाला देते हुए खिलाया जाता था यहाँ था शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब गुमी भाजी को खाना तो दूर नई पीढ़ी के किसान इसे पहचानते भी नहीं हैं वे खरपतवार वैज्ञानिकों की बातों में आ जाते हैं और फिर जब रासायनिक खरपतवार नाशियों का कहर बरसता है तो अन्य अमूल्य वनस्पतियों की तरह ही इनका भी समूल नाश हो जाता है चिकित्सा से संबंधित प्राचीन भारतीय ग्रंथ इस बात का उल्लेख करते हैं कि द्रोण पुष्पी का मौसम भर सेवन शरीर में एक विशेष प्रकार की गंध पैदा करता है जिसे मनु, खुद मनुष्य जान नहीं पाता है पर यह गंध विषाक्त जीवों को उससे दूर कर देती है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भले ही इस पर रुचि ना लेता हो पर यह बात देश भर के किसानों के अलावा पारंपरिक चिकित्सक अलग, अलग अलग रूपों में जानते हैं आधुनिक विज्ञान और संचार माध्यमों से दूर भारतीय गांवों में आज भी गुमा भाजी के मौसमी प्रयोग को देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सक द्रोण पुष्पी के इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए चरूटा की भाजी के साथ इसके उपयोग की राय देते हैं उत्तराखंड के गोरी गंगा घाट के सिद्ध साधुओं से जब इसकी चर्चा की जाती है तो वे झट से दुर्लभ ऑर्किड ले आते हैं और द्रोण के साथ इनके प्रयोगों के दसों पीढ़ियों से अजमाए जा रहे नुस्खे बताने लगते हैं राजस्थान में द्रोण पुष्पी के साथ जंगली तुलसी के प्रयोग की सिफारिश की जाती है तो महाराष्ट्र और करना कर्नाटक की सीमा में द्रोण पुष्पी के साथ वाकेरी मूल नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है जंगलों में पारंपरिक चिकित्सक नंगे पांव चलते हैं द्रोण का प्रयोग उन्हें सुरक्षित रखता है द्रोण पुष्पी की केवल सांप बिच्छुओं को दूर रखने में ही कारगर नहीं है बल्कि यह वनस्पति नाना प्रकार के रोगों की चिकित्सा में भी प्रयोग की जाती है द्रोण बरसात में उगती है पर नमी वाले स्थानों में शीत ऋतु के आरंभ तक भी मिल जाती है देश के पारंपरिक चिकित्सक इसे वात रोगों के लिए वरदान मानते हैं धान के खेतों में काम करने वाले किसान जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं पारंपरिक चिकित्सक दावा करते हैं कि यदि वर्ष में एक बार मौसम भर इसका सेवन कर लिया जाए तो वात रोगों से पर्याप्त सुरक्षा मिल जाती है आग जैसी वनस्पतियों का जब जोड़ों के दर्द में बाहरी प्रयोग किया जाता है तब उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए द्रोण पुष्पी के ताजे रस को भी उसमें मिला दिया जाता है पारंपरिक चिकित्सक मानते हैं कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बार बार ज्वर का आक्रमण शरीर को बुढ़ापे की ओर ले जाता है लंबे समय तक ज्वर से बचे रहने वाले लोग सुखपूर्वक जीवन जीते हैं द्रोण पुष्पी का प्रयोग ज्वर से बचाता है और जीवन को निरोग रखता है बचपन से कुशल पारंपरिक चिकित्सकों के मार्गदर्शन में द्रोण पुष्पी के प्रयोग से 80 साल के औसत जीवन में एक या दो ही बार ज्वर का आक्रमण होता है आज के आधुनिक मनुष्य के लिए यह एक दीवा की तरह ही है क्योंकि हर महीने एक बार ज्वर तो सर्दी खांसी के साथ आ ही जाता है जर से लड़ते हुए उसकी आदत हो जाती है और उसे आधुनिक आधुनिक दवाओं के नाम रट जाते हैं एक समय के बाद वह आधुनिक चिकित्सकों के पास जाने के बजाय अपनी चिकित्सा स्वयं कर लेता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आधुनिक दवाएं ज्वर प्रबंधन में दक्ष हैं पर ज्वर को ताउम्र रोक पाने में सक्षम एक भी दवा उपलब्ध नहीं है महा प्रकृति ने यह उपहार किसानों की झोली में डाला है चैनल वाले बाबाओं की बातों को सुनकर आज जड़ी बूटियों के सेवन का फैशन सा बन गया है जड़ी बूटियों के बारे में यह धारणा बना दी गई है कि इससे केवल लाभ होगा किसी तरह की हानि नहीं होगी यह सच नहीं है बाबाओं के उत्पाद अधिक बिकें इसलिए बिना दक्ष बिना दक्ष चिकित्सकी परामर्श के भी जड़ी बूटी लेने की सलाह खुलेआम दी जा रही है बीच बीच में एलो और अलसी जैसी वनस्पति की महिमा का बखान करके नए उत्पादों को आसानी से खपा दिया जाता है इन वनस्पतियों को सब मर्जों की एक दवा यानी राम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उत्पाद के बाजार में आते ही खरीदारों में आपाधापी मच जाती है द्रोण पुष्पी के साथ भी इन दिनों यही हो रहा है इसे राम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है अचानक ही इंटरनेट पर इसकी खोज बढ़ गई है इस पर लेख लिखे जा रहे हैं बताया जा रहा है कि यह बड़ी मुश्किल से मिलती है इसके स्थानीय नामों को छिपाया जा रहा है ताकि इसका महत्व तो बना रहे निश्चित ही द्रोण पुष्पी पर आधारित नए उत्पाद आ रहे हैं बाजार में पर इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है उन्हें तो कृषि वैज्ञानिक बताते रहे हैं कि द्रोण पुष्पी बेकार वनस्पति है इसे उखाड़ फेंको उधर भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक इसके दिव्य औषधि गुणों पर शोध कर नित नए पेटेंट लेते रहे हैं इन्हीं पेटेंटों की बदौलत आज नए उत्पाद बाजार में आने को तैयार हैं खेत का मुफ्त में खेत का मुफ्त का द्रोण पुष्पी अब जेबें ढीली करने पर ही मिलेगा यह देश का दुर्भाग्य है कि आज देश भर में एक लाख से अधिक कृषि वैज्ञानिक हैं जिनके वेतन पर अरबों रुपया पानी की तरह बह रहा है यदि इन वैज्ञानिकों का एक प्रतिशत ही खेतों में उग रही द्रोण जैसी वनस्पतियों पर शोध आरंभ कर तो किसानों की तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी वागभ वागभ्ट की प्रसिद्ध वनस्पतियों में द्रोण पुष्पी का अहम स्थान है सर्पदंश की चिकित्सा में इसके सफल प्रयोग की बात प्राचीन ग्रंथ करते हैं पारंपरिक चिकित्सक आज भी सर्पदंश चिकित्सा में इसका प्रयोग दूसरी वनस्पतियों के साथ करते हैं पर प्राचीन ग्रंथों की तरह ही पारंपरिक चिकित्सक भी अपने इस पारंपरिक ज्ञान के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार इस ज्ञान को समझ लेते हैं सबसे पहले वे इस ज्ञान को गलत करार देने में जुटते हैं और फिर थोड़ी फेरबदल के बाद इसे नए रूप में अपने नाम कर लेते हैं द्रोण पुष्पी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है आधुनिक विज्ञान वाग के प्रयोगों को सिरे से नकार देता है पर द्रोण पुष्पी के सर्पदंश में प्रयोग के सैकड़ों पत्रों को सहज कर रखता है जिनमें वाकभट्ट का नामो निशान नहीं है देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में जाने कितने जाबाज सैनिक अपने अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं लगातार लंबे समय तक तनाव भरे माहौल में रहने के कारण न केवल उनके स्वास्थ्य पर स्थायी तौर पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि वे मानसिक रूप से भी प्रभावित होते हैं ल्यूकस नामक वैज्ञानिक नाम से पहचानी जाने वाली किसानों की द्रोण पुष्पी बूटी ऐसे सैनिकों के लिए वरदान है इसका प्रयोग बहुत कम समय में मानसिक तनाव को दूर करके भूख को बढ़ा देता है एक बार पाचन तंत्र के सक्रिय होते ही पूरा शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है त्वचा रोग से प्रभावित रोगियों के लिए खेतों की काली मिट्टी से स्नान बहुत उपयोगी माना जाता रहा है एक्जिमा के पुराने रोगियों को पारंपरिक चिकित्सक सलाह देते हैं कि जब वे खेत से मिट्टी एकत्र करने जाएं तो ऐसे स्थान का चयन करें जहां द्रोण पुष्पी की प्राकृतिक बहुलता हो द्रोण पुष्पी की जड़ों से निकलने वाले रसायन मिट्टी को औषधि गुणों से समृद्ध कर देते हैं ऐसे रोगियों को द्रोण पुष्पी के रस से सीधे ही स्नान करने की सलाह भी दी जाती है पारम्परिक चिकित्सक जानते हैं कि त्वचा पर इसका सीधा प्रयोग नाना प्रकार के रोगों से रक्षा करता है द्रोण पुष्पी को जटिल रोगों में प्रयोग करने से पहले पारंपरिक चिकित्सक हल्दी तुलसी से लेकर गिलोय गुंजा और तेलिया जैसी वनस्पतियों की सहायता से सिंचित करते हैं ताकि वह औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो जाए सर्वगंधा शतावरी चंद्रशूर जैसी औषधि वनस्पतियों को औषधि गुणों में धनी बनाने के बनाने के लिए द्रोण पुष्पी के तत्वों का प्रयोग किया जाता है देश भर में द्रोण पुष्पी से संबंधित पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान के दस्तावेजी के दौरान दोन पुष्पी पर आधारित 50 हजार से अधिक पारंपरिक नुस्खों की जानकारी एकत्र की जा चुकी है इनमें से ज़्यादातर नुस्खों के बारे में प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों में कोई जानकारी नहीं मिलती है इनकी जानकारी नई नई पीढ़ी के पारंपरिक चिकित्स चिकित्सकों और उत्साही किसानों के पास है यदि ये नुस्खे आरंभिक परीक्षणों के बाद आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएँ तो रोग मुक्त भारत का स्वप्न साकार होने में जरा भी देर नहीं लगेगी धन्यवाद